पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद समाधिपात युंजन्यव सदात्मान योगी नियतमान सह शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था अधिगछति इस प्रकार निरंतर अपने आप को योग में लगाए हुए तथा मन को निग्रह किए योगी मुझ में परमात्मा में स्थित हो रहने वाली तथा परम निर्वाण को देने वाली शांति को प्राप्त होता है तपस्वीभ्योधि योगी ज्ञाभ्योपत कर्मिभ्याधिको योगी तस्मागीवाजुन योगी, योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है और शास्त्र के जानने वाले ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ है इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन प्रयाण काले मनसाचलन भक्तियाग बलेंवोर्मध्ये प्राणमावेश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 हे अर्जुन सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, कर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ ओम इत्येकाशरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण यह प्रयाति तदुदेहम स जाति परमा गतिम जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके स्वरूप मेरे को परमात्मा को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है उपर्युक्त दो श्लोकों के अर्थ का स्पष्टीकरण हृदय बहुत सी नालियों का केंद्र स्थान है वहाँ से एक नाड़ी ब्रह्मरंध्र को जाती है जैसा कि श्रुति बतलाती है शतम चैकाच हृदय नाड्यस्ता मूर्धानम अभिनीसृतिका तयोर्धम नमृतत्वेतिक्रमणे भवन्युत्क्रमणे भवती छांदोग्योपनिषद एक सौ एक हृदय की नाड़ियाँ हैं उनमें से एक सुषम्ना नाली मूर्धा की ओर निकली है उस नाली से ऊपर चढ़ता हुआ योगी अमृतत्व ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है दूसरी नालियाँ निकलने में भिन्न भिन्न भिन गति देने वाली होती है हाँ निकलने में भिन्न भिन्न भिन गति देने वाली होती है जो योगी प्रत्याहार द्वारा मन को हृदय में स्थिर करके पूरे मनोबल से सारे प्राणों को उस मुख्य नाड़ी से ब्रह्मरंद में ले जाता है वहाँ योग धारणा का आश्रय किए हुए ओम का जाप करता हुआ और उसके अर्थभूत ईश्वर का चिंतन करता हुआ शरीर त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है किंतु इस प्रक्रिया को अंत समय वही कर सकता है जिसने जीवन काल में इसका अच्छी प्रकार अभ्यास कर लिया है योग दर्शन की विशेषता योग दर्शन का प्रयोजन जो स्वरूप स्थिति अनुबंध चतुष्टय में बतलाया है जिसके पर्याय भिन्न भिन्न दर्शनों की परिभाषा में कैबल्य अपवर्ग मोक्ष निश्रेयस इत्यादि है इसी को लक्ष्य में रखकर सर्वदर्शन न्याय वैशेषिक मीमांसा ब्रह्मचित्र आदि की रचना हुई है पर योगदर्शन ने इसको अति सुगमता सरलता नियम तथा ज्ञानपूर्वक और क्रियात्मक रूप से बतलाया है